संवेद्नान संवेद्नान के पांक के, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अर्चना सिंह जया की कहानी डोली चढ़ना जानू संध्या की बेला घर आंगन में चहल पहल चारों ओर रौनक बेटिया की शादी जो थी और मैं एक दीवार पकड़कर बैठ आसमान देखने लगी न जाने मन मुझे किस ओर ले जा रहा था दिसंबर का महीना था शायद बेटी की विदाई की चिंता थी नहीं वो भी नहीं फिर आज अकस्मा ही माँ की याद कैसे आ गई माँ शब्द मुझे, मुझे कभी, कभी सुकून नहीं देता था तब भी वर्षों वर्षो पीछे, पीछे मेरा, मेरा मन, मन, मन आज, आज मुझे ले उड़, उड़ चला वैसे, वैसे देखा जाए तो माँ ने मुझे, मुझे जन्म, जन्म तो जरूर दिया था पर शायद कुछ बात तो थी जो मुझे रह रहकर बेचैन कर देती थी क्यों माँ के प्यार को मैंने कभी महसूस नहीं किया न जाने कई प्रश्न समय असमय मुझे परेशान करते थे माँ के स्नेह के स्पर्श की चाह आज भी क्यों मन में बनी हुई थी? तभी एक प्रश्न स्वयं से किया क्या मैंने अपने माँ होने का फर्ज निभाया है इस बात का जवाब मुझे कौन देगा तभी सहसा मैं चौंक गई मेरी बिटिया ने मुझ पर शॉल डालते हुए कहा माँ आप तो अपना ध्यान बिल्कुल ही नहीं रखती हो कल मेरे जाने के बाद क्या होगा सबका ध्यान तो रखती हो और स्वयं के लिए लापरवाह हो जाती हो इतना कहते ही झट से गले लगकर रो पड़ी माँ और बेटी का अर्थ मैं तब, तब कुछ कुछ समझ रही थी लेकिन इतनी, इतनी उम्र निकल जाने के पश्चात ये कैसी, कैसी थी? मुझे मेरी विने के स्नेह के स्पर्श की चाह आज भी क्यों बनी हुई थी? आज की, की रात गुजर जाएगी, जाएगी, जाएगी तो कल की सुबह आएगी जो कोलाहल से भरी संवेदना पूर्ण होगी मुझे मेरी बेटी की विदाई करनी है न जाने कितने सपने मैंने अपनी बेटी के लिए देखे थे सारा घर रिश्तेदारों से भरा था फिर भी मैं खुद को उस एक पल के लिए अकेली महसूस कर रही थी ऐसा क्यों था पति भी कार्यभार संभालने में व्यस्त थे अतिथियों की आव करने में लगे हुए थे मुझे अपने बचपन की वो शाम याद आ गई जब हम दो बहनें और दो भाई आपस में लड़ते झगड़ते थे तभी माँ बाबूजी की डांट से सिमटकर एक एक दिशा में जाकर बैठ जाते थे मैं अपनी दीदी से दो साल ही छोटी थी दोनों भाई मुझसे भी छोटे थे माँ बाबूजी की सोच में लड़के ही घर का चिराग हुआ करते थे हम दो बहनें जैसे एक दूसरे को ही बड़े करने में सहायक थी माने हम दोनों बहनों को ज्यादा समय के लिए गांव में ही रखा हमारी पढ़ाई उनकी नजर में कोई विशेष अर्थ नहीं रखती थी लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी? उन्हें घर ही तो संभालना है इस प्रकार की बातें घर में हुआ करती थी आज मैंने अपनी बेटी को बीए एम करा दिया है अपने फर्ज को मैं निभाने की कोशिश कर रही थी आज मेरा मन न जाने व्याकुल सा हो रहा है माँ की कई खट्टी मीठी बातें याद आ रही हैं। मैं और मेरी दीदी दोनों ही आठ साल की उम्र से ही दादी चाचा चाची बुआ के साथ गांव में ही रहते थे माँ ने कभी अपने साथ रखने की जरूरत ही नहीं समझी या यूं मैं समझूं कि उन्हें हम दोनों बहनों से कोई विशेष लगाव ही न था चाची जी की भी दो बेटियां ही थी जो हमसे भी छोटी थी बचपन न जाने कब गुजर गया और हम दोनों बड़े हो गए जब कभी मैं माँ को याद कर रोने लगती दीदी अपनी गोद में मेरा सिर रखकर सहला देती और ढेर सारा स्नेह बिखेर देती थी मैं जब कभी माँ को भला बुरा कहती दीदी मुझे डांट देती और समझाती की माँ को ऐसा नहीं कहते चाची जी भी सुन लेती तो मुझे समझाती प्यार से कहती थी कि मेरी तो चार बेटियां हैं माँ बाबूजी की मजबूरी समझो वहाँ तुम सबको वे कैसे रख सकते हैं आज जब मैं पचपन साल की हो गई हूँ तो मेरा मन मुझसे ही सवाल करता है माँ बाबूजी की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी मेरा मन सहजता से नहीं मानने को तैयार होता है दीदी की शादी भी चाचा चाची ने मिलकर तय कर दी माँ बाबूजी जी पांच दिन पहले आए और दीदी के हाथ पीले कर देने की तैयारी करने लगे दीदी की विदाई के दिन मैं खूब रोई जैसे मेरे शरीर से आत्मा को अलग किया जा रहा हो माँ बाबूजी के पास जाकर मैं खूब रोई और साथ चलने की जित कर बैठी माँ की बातों से मेरा मन टूट गया वो चाची जी से कह रही थी इसके लिए भी अब लड़का खोजना शुरू कर दे वरना दीदी को ही याद कर रोती रहेगी बाबूजी ने कहा रो मत बावली आम के मौसम में हम फिर आएंगे तुम्हारे भाई भी तो तुझसे मिलने को परेशान रहते हैं जानती है छोटे मास्टर जी इन दोनों की तारीफ करते नहीं थकते है वे कहते हैं की दोनों बेटे नाम कमाएंगे बस, बस इनकी जिंदगी बना दूं दू, तो मेहनत सफल हो जाए समय जैसे रेत की तरह हाथ से हास निकलता जा रहा था सब, सब कुछ फिर धूमिल होता दे नजर आ रहा था अगले, अगले ही दिन, दिन माँ बाबूजी सभी चले गए मेरे अकेलेपन का साया मुझे घेरता ही जा रहा था तभी मेरी बेटी जिसकी शादी थी चाय लेकर आई और गले लगकर बोली माँ कल ऐसी अपना ध्यान रखना मुझे डोली में बिठाकर अपना मन छोटा मत करना जब याद करोगी मैं मिलने आ जाऊंगी मुझे विदा करने का सपना आप दोनों ने ही तो देखा था बिटिया जरा इधर भी सुनना तभी पति ने आवाज लगाई बस तभी मुझे अपनी विदाई याद आ गई गर्मी का माह था दीदी जिया जी आ गए थे घर रिश्तेदारों से भरा था सभी के चेहरे पर रौनक थी, सिवाय मेरे आंगन में गीत संगीत का माहौल था चाची और माँ मुझसे मिलने कोहबर में जहाँ नौ वर वो बैठाते हैं मिलने आई चाची फूट फूट कर रो रही थी कल से ये घर आंगन सोना हो जाएगा बिटिया ससुराल चली जाएगी तभी माँ भीगी पल के लिए मेरी ओर बढ़ी और कहने लगी कल बेटी को डोली में बिठाना है यकीन ही नहीं हो रहा है न जाने माँ की ये बात कानों में पढ़ते ही मैं क्यों तीव्र हो उठी और पलटकर जवाब दिया क्यों माँ अब आने की क्या आवश्यकता थी मुझे डोली में चढ़ने का ढंग आता है स्वयं ही चढ़कर ससुराल भी चली जाऊंगी मेरा ये कहना ही था की कमरे में सन्नाटा सा छा गया मैंने अपना दिल हल्का करने के चक्कर में मां के दिल का बोझ शायद बढ़ा दिया था तभी पानी की कुछ बुद्धे चेहरे पर गिरी मेरे पति ने हाथ बढ़ाते हुए कहा सरला यहां अकेली बैठी क्या सोच रही हो चलो उठो कल हमें अपनी बेटी को डोली में विदा करना है मैंने नजरें उठाई तो जैसे आज मेरे जीवन के सपने अपनी बाहे फैलाए खड़े थे बड़ी बेटी, बेटी भी बाहे फैलाए खड़ी थी, थी। सभी, सभी को मेरी, मेरी चिंता मेरी हो रही थी।, थी सभी अपना प्यार प्रकट कर रहे थे और जो और छोटी बेटी बारहवीं में थी वो कली से लग गई बेटियों का ये प्यार देख मुझे अपने परवरिश पर गर्व होने लगा आज माँ के दायित्व को निभाकर मैं पूर्ण संतुष्ट थी अभी आप सुन रहे थे अर्चना, अर्चना सिंह जया, जया की जया कहानी डोली चढ़ना जानू वाचक स्वर भारती तरी मरी मरी।